वंदे गुरुपद्वंदसमित श्रीचैत प्रभु वंदेता नंदसहोदित श्री नंद नंद वंदे राधि चरणोदय गोपीजन सामूत बिंदा कल्पतरु वाछा कल्पतरो पति पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः करोति वाचा लंग नम मुखति पंगुतमहुंदे परमाधवृंदीदे वैपिया भक्तिपदे दे देंवी सत्व तय नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चनम ततो जयो तथोज संकीर्तने संकर्तने कृष्णकोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने युक्तो भक्ति प्रमोदा जगोरू धैयम सदाभवन्नमीषम तीर्थास्पदम शिव विरुजनुम शरण गीता हम पनुपालल भवादिपोत वंदे महापुरुष ते चरुणिंद स्त्यक्ता दुस्तसुरेपी तराजक्षी धर्मीष्टाज वचसा जगगाये ते सिंधाद वंदे महापुरशते शरुणिंदु यहाद्लवन खचंदम छटा विस्फुित किदर्शी पूर्णानुराग सुसागर सारूर्ति साराधिका श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निंदत गदाधर शिव सदी गौरवभक्तिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नि्तानंदत गदाधर शिवा सदी गौरवभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आदानुलंबित भुजो कनका बुधात संकेतने कपितरो कमलाशुताक्ष विशाबीजबरो जुगध वंदे जगत्प्रियको करुण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे नमा गंगे तव पाद सुरासुरव दिप रूप मुक्ति मुक्ति दासी नि भावा सदा नंगा तरंग रमणीय जटा कलाप गौरीरगुषी तबांग नारायण प्रियमदापारम बरा नशीपुरपति भजबीशनाथ बागी बदने बागने लक्ष्मी से चक्ष जय शिंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे बरहाट वपू कर्णियों कर्णिकार विद्वैस घनक संबंध तीन चल रान वेणुरदरसुदया गोपविंदी वृंदारण सबदरमन प्रशद गीत शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए ये जो अपराचित ब्रजवासी लोग हैं माथुर विरह माथुर विरोह ये जो प्राकृत ब्रजवासी लोग है ये लोगों का सेवा करना ही हमारा धर्म है माथुर विरोह ब्रजवासी वनों की सेवा हम लोग जो गौड़ीय है हमारा धर्म माथुर विरोह माने क्या शिलोभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल जी ने बताए नंदन नंदन कृष्ण जसुदा नंदन वृंदावन छोड़ के मथुरा गए हुए हैं अंतृष्टि में देखो जीव गोस्वामीपात विचार दिखाया वृंदावन का बाहर कभी नहीं जाते लेकिन रसपुष्टि के लिए विरह जो भाव है विप्रलम्ब भाव इसमें विप्रलम्ब भा बिना रसभों नहीं होते इस विषय में उद्धव संवाद जब शुरू हो विस्तृत चर्चा करेंगे आज इतना तक हम चर्चा करें इस विषय पर जो मथुरानाथ ये जो शब्द है जो श्रीला माधवेन्द्रपुरी पाद जी ये श्लोक को बोलते बोलते अंतिम समय में सिद्धि प्राप्त हुए ऐ दीन दयादनाथ मथुरानाथ कदावल नाथ तो कदाबल कश्य हृदय का तो भ्रमति किम हम चैतन्य चरथम्यों में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस विषय पर लिखे हैं जि दुनिया में जितना भी छानबीन करो ऐसा सुंदर जो श्लोक है हृदय की बात शाक्षात राधा रानी का ये बात है और राधा रानी की कृपा के द्वारा श्री माधविंदु बानी माधविंदु जी माधविंदुपुर जी का श्रीमुख दे के ये बात निकाले एकमात्रम राधा रानी जी का ही बात और ये बात इन्हीं की कृपा से माधोबिंद गुरीपाद जी का जबान में उतारे ये श्लोक गाते गाते सिद्धि प्राप्त हुए छोड़ के चले गए सारी इसमें जो वही दिन द्वार द्वारनाथ मथुरा नाथ इसमें भी प्रलम्ब भाव है तुम तो आज मथुरा चले गए हो और तुम मथुरा नाथ हो गए अभी विप्रलम्बों का शब्द है कोई ऐसा कोई बात नहीं इस विषय पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करें कि गिरिराज महाराज जी का जो आज पूजन तिथि है गोवर्धन पूजा इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए और ये जो ब्रजवासी लोग हैं ब्रजवासी लोगों का जो कृष्ण सेवा है आदि ये सब विषय में हर वक्त चर्चा होनी चाहिए ब्रजवासी का अनुगत्य में हमारा धर्म है हमारा भजन है ये छोड़ तो दूसरा कुछ नहीं है जो भी है इधर गिरिराज महाराज का पूजन प्रसंग आता है गिरिराज महाराज का पूजन प्रसंग का पहले है। ये बात आता है कि ब्रजवासी लोग सब मिलके इंद्र करते थे ये लोग का नियम था ब्रज में इंद्र इंद्र महाराज का पूजन इस विषय पर प्रश्न किया कौन नंदोवाबा नंदो उपानंदो आदि जो कुछ है ये लोगों को प्रश्न किए भगवान श्री कृष्ण भगवान प्रश्न किए देखो ये जो गिरिराज का ये जो आपका इंद्र कौन सी पूजा हो रहा है पहले देखा आज ये सो विशेष दिन है आशीलो माधवंद गुरीपाद जी का बात भी उठाए इसलिए इसलिए उठाए कि आज अनुकूटतिथि जो है अनुकूटतिथि है ये अनुकूट का अनुकूटतिथि का प्रवर्तन कैसे भय इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए और यहाँ जो है सिर्फ इस विषय पर चर्चा हो इसमें लिखा हुआ है दशम स्कंद सुखदेव गोस्वाई कह रहे हैं कि भगवान सब जानते हैं सब कुछ फिर भी मनुष्य लीला मनुष्य जैसा लीला करते इसलिए इधर प्रश्न कर रहे ठाकुर जी सुखदेव गोस्व कह रहे हैं भगवान ओपी तत्र बल देव न संयुत अपन गोपन इंद्र जाग कृत्यमान के लिए जो उद्दम है जो प्रयास पचेष्टा है सारे सामान को इकट्ठा करना फिर पूजा के लिए सब बहुत सारे चीज बनाना खीर पूरी मालपुआ बहुत सारे चीज ये सब उद्योग चल रहा है और कृष्ण बलराम जी प्रश्न किए जे ये सब जो हो रहा है किस लिए तद अभिज्ञ ओपी भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन सर्वदर्शन प्रस्रायवनतो अपृक्षत वृद्धानो नंदो ण नंदो उपानंदो अधिन ये सब जो है बड़े बुढ़े लोग अपरक्षत विद्वान भाव से कृष्ण बलराम सब जानते हुए भी सब जानते हुए भी प्रश्न की किसका उद्योग चल रहा है कथता में पिता को अयम संभ्रमों वा उपगत किंग फलम कसो चोदेश केनो व सदते मख ये जो आपका योगो हो रहा है इंद्र जाग योगो इसका हेतु क्या है कृपा करके बताइए पीतो किसलिए ये योग किया जाए इसका फल क्या है उद्देश्य क्या है ये कृपा करके बताइए एकदद्रूह महा कामों मध्यम सुश्रवे पिता सोवन करने का इच्छा हो रहा है कृपा करके बताओ नी गोप्वि साधुना कृत्व सर्वात्म भले अस्ति असफर अमित्रोदा अमित्रोदास विदिश्याम तो भले ही साधु संतों का तो कोई अपन पर भेद नहीं है इसलिए आप इस विषय पर थोड़ा बताएं बताने का कष्ट करें तो अच्छा है क्योंकि साधुओं का तो भेद दिशी नहीं रहता है इसी कृपा करके बताइए ऐसा करते करते नंदो महाराज आदि सब उत्तर दिए बेटा हमारा पालन धर्म है हम लोग पालन करते और पालन के लिए खेत खेत खेत कमारी सब जो है ये सब में हरा भरा रहना चाहिए उसमें घास फूस सब रहे तो हमारा गवादी पशु का चारण भूमि रहेगा इसी इंद्र महाराज जी को हम लोग हर साल इस बार नहीं ऐसे ही ब्रजवासी का नियम था इंद्र जी महाराज को अर्चन करें और अर्चन करने के बाद इंद्रो संतुष्ट हो जाए और हमको बारी आदि जो कुछ है नंद महाराज बोले पज्जन्नो भगवान इंद्रो मेघाहत्म मूर्तयो ते अभिवर्षंति भूतानाम प्रणनम जीवनम पय हो ये इंद्रो मेघा मूर्ति संतुष्ट हो कि अगर बारिश दे दर्शन करे इसमें जितना सारे भूतो ग्राम है उसका लिए क्या होगा मंगल होगा बारिश होने से हरा भरा रहे इसलिए हम लोग इंद्र महाराज का पूजन करते स्वर्गराज इंद्र का त्वांग बयानी चम मोचांग पतिश्वरम द्रुव्यु द्रुब्य सिद्धि जजंते क्रोत ही नहा इसलिए हमारा इधर ये सब ये सब द्रब्यो आदि जो आयोजन हो रहा है सब लेके इंद्र महाराज का पूजन का विषय तैयारी चल रहा था इस विषय में एक बात होता है ये जो देव देवता का, का पूजा का जो विषय है क्या ये गिरिराज गोवर्धन का जो पूजा का प्रसंग इधर आ रहा है इधर देख रहे हो कि इंद्र महाराज इंद्र महाराज का पूजन का व्यवस्था हो रहा है इसमें समाज का आदमी बोले कि ब्रजभूमि में अगर ये इंद्र का पूजा हुआ है ये देवी मैया का ऐसा पूजा होता है तो हम लोग करें तो क्या उसमें नुकसान क्या है इसका सिद्धांत तो जो है इसका उत्तर सुनना बहरे ये जो देवदेवता का अर्चन का निषेध गीता में देवदेवता का अगर अर्चन किया जाए तो गीता में ये लिखा हुआ है अविधि पूर्वक ये विधि पूर्वक नहीं विधि पूर्वक नहीं है और ये श्लोक का पहले चर्चा हो चुका उसमें आप देखे हैं अकामो सर्व वा वोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगे नजित पुरुष परम अगर कोई कामना वासना भी है साक्षात कृष्णो का चरण में ही प्रार्थना रखना है और किसी का चरण में प्रार्थना करना उचित नहीं है यहां देखोगे भगवान श्री कृष्ण और बलदाव महाराज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं धीरे धीरे जुक्ति दे रहे हैं ये ये सब जो आयोजन आपने किए हैं ये सब जो आप आयोजन किए हैं पूजा करने के लिए ये सब पूजा करके क्या है सुखदेव गोस्वामी इधर बोल रहे हैं बचो निशम नंद तथा नेजो का ब्रजवासी दूसरा सारे जितना सारे ब्रजवासी है तथा नंद महाराज आदि सबका बात सुनने का बाद इच्छा करके भगवान श्री कृष्ण जो नापुजीवे देवी देवा नरोत्तम ठाकुर सब की में बताएं देवी देवता का पूजन जो है वो समाज का जो जो बद्ध जीव है वो करने के लिए बड़ा बेस्ट है थोड़ा हनुमान जी को पानी चढ़ाए थोड़ा गणप थोड़ा गणपति महाराज को पानी दे दे थोड़ा शंकर भगवान को इधर भी देवी माया को थोड़ा दे दे उधर भी थोड़ा फूल छिटका दे देवी की दुनिया भर का ये जो अभ्यास है ये अभ्यास उन लोगों का आदत पड़ेगी बोलने से भी सुनेगा कृष्ण भजन करने से सारे सब कुछ हो जाता ये विश्वास ही नहीं है किसका विश्वास है बोलो जो रहता है गुरु विष्णु का साथ वो लोग अंदर में विश्वास आया क्या अब किसी का अर्चन का कोई दरकार नहीं इसका विषय में बहुत बार चर्चा हो चुका जरमोलिस तस्कंदो भुजोप शाखा पानोप हा यथेन्द्रियाणम तथे सर्व अर्ण अच्छुतेज्या आदि भगवान से कृष्ण का अर्चन करने से पूजा करने से साक्षात भगवान का पूजा करने से जो संसार उद्रुम ये जो संसार है तमाम दुनिया अनंत ब्रह्मांड है ये तमाम ब्रह्मांडों का रूट रूटकॉज मूल कारण कौन है तमाम ब्रह्मांडों का अनंत ब्रह्मांडों का जो मूल कारण है वही तो कृष्ण का ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्वकार का। लेकिन इधर जो है जैसे सोची माई एक दिन निमा बोले माँ तुम्हारा पास एक दान मांगू मैं निमाई बोले माँ बोले जो मांगूंगे वो ही देंगे कोई चिंता नहीं बोलो भले एकादशी में अन्न नहीं खाना अब ये लोगों का संदेह आ जाएगा सोची माता इतना ऊंचे घराने का है सब है तो उसको पता नहीं था ये सब जो पार्षद है भगवान का अपना पार्षद है अपना पार्षद है ये पार्षदों का जो आचार आचरण है राधा रानी आदि सब कुछ है गोरंग महापो का जो पार्षद है ये लोगों का जो आचार आचरण ये लोकातीत तब से एकादशी का शुरू किया तो इसमें आदमी का सब कोई आता है बहुत सारे आदमी वृंदावन में प्रश्न करता है महाराज जब गुरुजी जी प्रोकट प्रोकट लीला करते हैं तो एकादशी करते हैं और अप्रोकट विहार जब करते हैं तो एकादशी करते हैं हम तो हंस दिया बोले अच्छा प्रश्न किया विश्वनाथ चकौधरी ऐसा इस बारे में ही उठाया बात बोले राधा रानी जितना सारे सखी सहेली ललिता विशाखा भगवान का जो विग्रह है भगवान से अभिन्न है साधो साध साधन के लिए जो जरूरी है वृंदावन का अंतोकरण में कृष्णो का साथ जो लीला चल रहा है उसमें एकादशी करे एकादशी का विश्वनाथ चतुर्थी बताए तो ये तो ऐसा लीला है साधारण आदमी को समझ में नहीं आता तो इधर सुखदेव को सही बताएं कि बचो निशम आनंदोसो तथा निशान बजो का साम इंद्रायो मन्नुम जनयन पीतरम प्राह केशवा इंद्रों का गुस्सा आ जाए गुस्सा पैदा करने के लिए इच्छा करके भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोलना शुरू कर दिया इंद्र जैसे गुस्सा हो जाए क्या कर सके ब्रजोवासी जितना सारे हैं इन नंदोपानंदो आदि सबका बात सुनने के बाद नंदो महाराज का बात, बात आदि सुनने के बाद अभी सुखदेव इधर सुखदेव कह रहे हैं कि इंद्रों का अगर इंद्रो का क्रोध पैदा करने के लिए भगवान इच्छा कर रहे हैं नंदो इच्छा करके पता है ये जो जिसका इधर जो चर्चा है वो सारे वेदांतों का चर्चा है सुन श्री भगवान वाचो पहले भगवान ने तर्क उठा कि देखो पिताजी इंद्रो क्या कर सकता तुम ये पूजा कर रहे हो बल कर्म ना जाते जंतो कर्म नई प्रबलियते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्म नव अभिपदते अपना अपना कर्म फल का अनुसार जीव सब एक जन्म से दूसरे जन्म को एक जन्म से दूसरे जन्म एक जन्म खत्म हो जाए फिर दूसरे जोनि में चले जाए ऐसा करते करते अनंत काल ऐसा ही जीव घूमते रहते अपना कर्मफली इसका कारण है जिसको वेद में अपूर्व बोला है अपूर्व मतलब नाइस न है अपूर्व जो शब्द है एक अपूर्व बोल के शब्द है अपूर्व शब्दों का मतलब है जो इस जिस इस जन्म में पूर्व जन्म में जो क्रियाक्रम किया है और इस जन्म में जो क्रियाक्रम किया है उसका प्लस माइनस होगा प्लासमानास हो जो रेडिडू रहे शेष रहे वही आपको दूसरे जन्म दूसरे जनी में भेज दे ऐसा करके अनंत काल से जितना सारे जीव है सब घूमते रहते हैं। इसका काम यही है कर्म ना जयत हो कर्मेन नहीं वो विलियते दुखम सूक्ष्म भयम खेमम कर्मेन नहीं वा बोले पिताजी कर्म जायते जंतु कर्मों के द्वारा कर्म फल के द्वारा तो जीव का जन, जन्म होता है और कर्मों के अनुसार ही उसका लय होता है विली विशेष लीन और जो जिंदगी में जो सुख दुख जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसके लिए ठाकुर जी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपका जो जिंदगी में जो सुख दुख जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हो इसके लिए ठाकुर जी जुमा नहीं है गीता में ठाकुर जी सीधा बता दिया उधर लिखा हुआ है विभु वस्तु जो भगवान कभी किसी का पाप पुण्य का बारे में बोले इंटरेस्टेड नहीं है लेस इंटरेस्टेड उधर बोले नादत्ते कस्य पापम न चाहकृतिम विभूम नादत्ते कस्य पापम न चुकृतिम विभुम अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेना मूझंती जनता नादत्ते कस्य पापम विभु किसी का पाप और किसी का पुण्य लेने के लिए व्यस्त नहीं है लेस इंटरेस्टेड क्योंकि ठाकुर जी किसी को बोला ही नहीं तू संसार में जा ये सब कर ये तो अपना अपना कर्म फल को भोगत रहे ठाकुर बोले हम तो बोला नहीं किसी का जीव का जो स्वरूप है जीवों का जो स्वरूप है वास्तव स्वरूप उसमें तो संसार बोल की कोई चीज है ही नहीं तो संसार कहाँ से आ गए तो संसार का निर्वाण वो ऋषभ देव का बात चर्चा किया मान। मोतीर न जाब मुसुदेवी चते दे योगे नाब तब तक तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर चलते रहे पागल का माफी घूमो जस्ट लाइक मैट कोई अर्थ नहीं यूजलेस कारण तो बताओ भक्ति नहीं करें बस घूमते रहो चक्का काटो इस जन्म हुआ दूसरा जन्म हुआ तीसरा जन्म हुआ करोड़ों जन्म इंफिनेटिवी आउट ये जीव चल रहा है इसका कोई शेष नहीं अंत नहीं है अनंत का अनंत का जानते हो अनंत का क्या डिफिनेशन है अनंत इन्फिनीटी प्लस इन्फिनीटी इन्फिनीटी इन्फिनीटी माइनस इन्फिनी इन्फिनीटी अनंत का कोई तो हरी अनंत तो अनंत ही है हरि अनंत हरि रूप अनंत और दुख जो भय खेम जो कुछ भी मिल रहा है सब अपना अपना पूर्व कर्मफल के अनुसार ही मिल रहे है ये किसी का किसी का कोई दोस्त नहीं किसी को दोस्त मत दो तुम्हारा दोस्त है सब ये जो भगवान बोले देखे ओस्ती चेत ईश्वर कश्चि फॉलो रूपाणी अकर्मणम करता भजते सो ऊपी न अकर्तुहु अकर्तु प्रभुर ही स आप सोचते हो कि आप सोचते हो कि देखो इंद्र हमारा फल देने वाला है इंद्र फल देने वाला कौन है सबका हृदय में परमात्मा बन के ठाकुर जी बैठा हुआ है स्वयं जैसे कंप्यूटर में कोई भी काम करो उसके बाद सेब नहीं दो तो बस गया हर काम करो और एक बार सेब काम करो सेब ना करो तो गया और ये जो कंप्यूटर है तुम्हारा हृदय है इसमें ठाकुर जी स्वयं बैठो इट इज ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड इधर तो आप सेव कर रहे हैं लेकिन उधर ठाकुर जी सेव कर रहे हैं सब कुछ तुमने क्या किया नहीं किया कुछ भी किया जितना सारे जितना सारे क्रियाक्रम है उसका वाच कर रहा है परमात्मा परमात्मा सारी जीवात्मा का जो क्रियाक्रम है सारे वाच कर रहे तुम्हारा अंदर में कोई गंदा विचार आ गया ठाकुर जी अंतर रह के सब देख रहे देखो छोटू हरिदास क्या किया ठाकुर जी परमात्मा रूप में छोटू हरिदास का हृदय में है जारा सा भी गलती हुआ महाप्रभु को पता चल गया अब उसका पनिशमेंट दे दीजिए प्रणय राखीते गौरा शोट हरिदास कथा मने याद कर लो गौरा महाप्रभु का साथ अखिलेश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य अर्थात श्रीकृष्ण का साथ प्रेम बनाना चाहते हो बंधु संगे जदे तु जदि थाके ताके रंग परिहास ऐसा विचार है अगर चैतन्य महापुरु का साथ तुम्हारा कोई संबंध बनाना चाहते हो तो हरिदास छोटा हरिदास का बात याद रखना कभी भी गलती नहीं करना विचार है इधर जो है अगर इंद्रो आपका फल देने वाला कौन होता है भगवान श्री कृष्ण बता रहे इंद्र फल देने वाला कौन है यदि अगर ऐसा कुछ आप सोचते हो कि किए हुए hey, कर्म का फल तो ठाकुर जी देता है हाँ ऑटोमेटिक फैक्टर इनडायरेक्टली और डायरेक्ट दो किस्से में है जीवो गो को विचार दिखाया नंदो नंदन भगवान श्री कृष्ण नंदन भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन अपराखित वृंदावन में गोप गोपी समन्वित हर वक्त विलास करते हैं भगवान श्री कृष्ण ऐसा डूबे हुए रहते हैं सो एब्सॉर्बिंग ये प्रेम ऐसा है आपको ये बुद्धि पे आएगा नहीं भगवान श्री कृष्ण ये सब ब्रजवासियों के साथ गोप गोपी समन्वित हो जो अवस्था है ऐसा एक एब्जॉर्बिंग अवस्था में रहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है भगवान का पास कोई कुछ समय नहीं है देखने का समझा मेरा बात दुनिया में क्या हो रहा है ये सब देखने का ठाकुर जी का हर वगत प्रेम टूबे रहते हैं को से बात बताएं ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण में रहते हैं प्रेम विलास में उसका पास कोई समय नहीं कि जो जगत का देखो तो क्या होता क्या समय है इसलिए ठाकुर जी जितना सारे गुरु वैष्णव देखते हो ना जितना सारे गुरु वैष्णव अर्थात हम सायकालीन अधन में चर्चा करेंगे इस विषय पर ठाकुर जी इच्छा करके इसलिए जितना सारे जितना सारे गुरु वैष्णव है गुरु वैष्णव को भेज दिया है ना ताकि इसके ये जो है ये विचरण करते रहेंगे और किसका क्या दुख है सुख है ये सुनते रहेंगे आशीर्वाद करते रहेंगे कीर्तन में गाते नहीं हो समझ में नहीं आया वैष्णव और निवेदन कृष्णोदया मोय एहन उपामो पोती हो गय वैष्णव का पास अगर एप्लीकेशन जमा दो तो ये जो बातें हैं कृष्ण कि पास जाएगा नहीं तो कृष्ण के पास जाने का कोई कृष्ण ऐसा एक रियल में रहता है एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है एक्सीलेंट उस अवस्था ये जीवो का जितना सारे जीव है चिंता का बहा ये चिंता नहीं कर सकता कैसे चिंता कर? इससे तत्प्रकाश तत्शक्ति इसके द्वारा इस जगत में ठाकुर जी कृपा वितरण करने का व्यवस्था रखा है इस विषय में सायकालीन अधिवेशन में विशेष चर्चा करने की इच्छा रखते हैं बाकी ठाकुर जी का इच्छा ओस्ती चेत ईश्वर कश्चित फॉल रूपाणी अकर्मणम करता भजते सोपि न ही अकर्तु अकर्तु प्रभुर स्व देखो इंद्रो फोन लेने वाला कौन है अपना अपना कर्म फल के अनुसार तो जीव चलता है अगर आप मान लो कि कोई फलदाता है तो है तो है ठाकुर जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब ठाकुर जी कर रहे हैं ठीक है तो तो फिर कर्मफल दान द्वारा कौतारी भजन करें कर्मफल जो देता है अगर आप मान लो तो कर्म फल कोई देता है तो अपना ही कर्म का फल देता है तो कर्म जैसा करो उसका फल देता है तो उसका क्या है एक व्यक्ति कमा के हमारे पास रुपया दे दिया बोले ये सब हमारा जो जो फैक्ट्री है इसमें जो जो लगे देते रहना खर्चा उसमें हमारा कोई क्रेडिट है क्या वो पैसा हमारे पास रख दिया बोले वो जब मांगे लेबर लोग सब देते रहना हिसाब रखते रहना वो जो पैसा दिया है इसमें तो उसका हमारा कोई क्रेडिट ने हम तो वे बांटते रहे ऐसा विचार है और ठाकुर जी ने बोले देखो इंद्र महाराज का जो पूजा आप कर रहे हो कि इसका पीछे आप बोल रहे हो कि इंद्र महाराज हमको ऐसा दे ऐसा करे सुविधा दे दे इसलिए हम इंद्र महाराज का पूजा करें लेकिन ये तो विचार करके देखो आपका विचार सही है कि नहीं आप विचार करके देखो वो बात ठीक बताया विचार करके देखना क्योंकि हमारा जो गिरिराज महाराज है एक गिरिराज महाराज जी जो है गिरिराज महाराज ऐसा है एक गिरिराज महाराज के द्वारा हमारा गोपालन आदि सारे व्यवस्था होता है गिरिराज महाराज जो है गिरिराज महाराज का फल मूल कंदर में जो कंद मूल मिलता है गुफा है ये हरा भरा जो कुछ भी है ये जो गिरिराज महाराज है गिरिराज महाराज के लिए ही हमारा देखो इतना सुंदर ब्रज की शोभा गिरिराज महाराज के लिए ही हमारा इसे शोभ है क्यों एक तो पर्वतों का नाम है भूदर, पर्वों का पर्वतों का नाम है भूदर, पर्यावसिक शब्दों जो है इससे विचार करो पर्वत का एक नाम है भूधर और जितना सारे बादल है आसमान में मेघ आदि जो है ये सब आकर्षण करके लाते हैं कौन ये पर्वत ये अगर नहीं रहे तो बारिश होना मुश्किल हो जाए भू पृथ्वी को आकर्षण करके रखता है जो पृथ्वी का जमीन नहीं तो समुन्दर में चले जाए लैंड लॉस हो जाएगा लैंडस्लाइड होते होते पूरा समुन्दर में चले जाए पूरा ये जो ये जो पर्वत है तो पकड़ के रखता है पूरा टाइटली ऐसा करके गिरिराज का महिमा बताएं और गिरिराज जी ऐसा लंबा चौड़ा था आज तो जाओगे तो गिरिराज जी का ऐसा स्वरूप दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका पीछे कारण है गिरिराज जी दिन पे दिन छोटे होते जा रहा है इच्छा करके तिल तिल करके मिट्टी का नीचे जा रहा है और ये जो दापोर जी नंद महाराज का समय जो है उस समय जो गिरिराज का स्वरूप था ये देख के आप घबरा जाओगे लिखा हुआ है शास्त्र में गौरगो संगीता में जे जो गिरिराज का जो गिरिराज का जो ऊंचाई है गिरिराज का इतना ऊंचाई था तो सूरज जब ढल जाए पश्चिम दिशा को तो उसका जो परछाई है पश्चिम दिशा जो गिरिराज का परछाई जो है वो भूतेश्वर चक जाता था 22 टू किलोमीटर अवे कम से कम बीस बाईस किलोमीटर दूरी जो भूतेश्वर महादेव जी हैं वो उस तक जाते थे तो उसका ऊंचाई कितना था और एक बात ध्यान से सुनना जब देखोगे जो वृंदावन को जाने के लिए जब ब्रजवासी लोग प्रस्तुत इस प्रसंग आएगा ब्रजवासी लोग तैयारी तो हुए कहाँ जाएं पर यहां लाला का बड़ा विपत्ति आ रहे हैं तो इधर नहीं रहने को नहीं रहना है कहां जाएं पर वृंदावन चले जाए वृंदावन का गोमन प्रसंग आएगा और महाराज उस जगह हम इस प्रसंग इसलिए उठाया उधर लिखा हुआ है वृंदावन कैसा है बोले सर्वकाल सुखावहम वृंदावन कैसा है बोले सर्वकाल सुखावहम आप जाओगे बोले बने महाराज इतना ताप है और रहना ही जाता है इतना टेम्परेचर है लेकिन उधर लिखा हुआ है पूरा वृंदावन सर्वकाल सुखा कभी भी जाओ हर वकत आपको आनंद मिलेगा ऐसा सुखदायक है और वृंदावन ऐसा जगह है जहां छह ऋतु का जितना फल फूल ऋतु का जितना फल फूल है पृथ्वी में मिलता है तमाम पृथ्वी में पवाली बोलके के एक पवाली नाम सुना नहीं सुना हिमालय चट्टी में पवाली बोलके एक जगह है वो नंदन कानून बोला जाता है उसमें दुनिया भर का सुंदर फल फूल वहां जाओ पागल हो जाओग ऐसा गलीचा जैसा अह जितना किस्म का पृथ्वी में जितना फल फूल है सारे वृंदावन में मिलता था वृंदावन ऐसा एक जगह है कोई ऐसा फल नहीं है तो वृंदावन में लेकिन गए वृंदावन सर्वकाल सुखाव ऐसा है और विशेष इस बात को इसलिए उठाया कि उधर लिखा हुआ है कहाँ जाए तो उधर बोले वृंदावन को जाए क्योंकि वृंदावन में जो है गिरिराज गोवर्धन वृंदावन में नंदो गांव को गए नंदो गांव बोले वो लिखा हुआ है कृष्ण बलराम बड़ा संतुष्ट हुआ है क्योंकि आजू में जमुना नदी है गिरिराज है आप बोलेंगे नंदुग्राम में कहा गिरिराज है महाराज बोलोगे ना पहले तो क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि आदमी का जो संशय है लिखा हुआ है भागवत में कृष्ण बलराम बड़ा आनंद हुआ उसका बोले इधर कितना सुंदर गिरिराज है कितना जमुना नदी है अब लोग बोलेगा कहा महाराज हम तो नंदग्राम गए वहां तो कोई गिरिराज नहीं है कितना दूरी बोलेगा ना संशय जमुना नदी भी इसका उत्तर यह है कि जिस समय का बात हो रहा है उस उस समय गिरिराज महाराज इतना ऊंचाई इतना लंबा जो नंदोग्राम तक पहुंचा समझा नहीं मेरे बात जमुना नदी का भी जमुना नदी का भी कई धारा वर्णन है भागवत के जमुना नदी का भी कई धारा नंदो गाम का आस से वो मधुबन का आसपास से किसी को पता नहीं चलता अब कहा गया ये जो समुन्दर है हमारा परिक्रमा खंड में परिक्रमा खंड में लिखा हुआ है ये जो जिसको समुन्दर है ये समुन्दर हमारा समुद्र गौड़ तथ था समुन्द्र गौड़ नाम सुना किसी को पता नहीं ये समुन्दर कहाँ चला गया 100-150-200 किलोमीटर पीछे समुन्दर और पृथ्वी जो है अभी सूख रहा है पृथ्वी ड्राइंग सूख रहा है वर्ल्ड वार्मिंग बोल के एक चीज साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं पृथ्वी सूख रहा है अभी इसका नतीजा भोगना पड़ेगा तुम लोग सबको अगर अत्याचार बंद ना करो तो तो मेरा कहने का मतलब है उस टाइम गिरिराज महाराज नंदो का आस उतना दूर तक क्यों एक पर्वत अगर ऐसा है कैलकुलेशन करो एक पर्वत ऐसा रहता है ना तो पर्वत अगर धीरे धीरे नीचे जाए उसका जो रेडियस है वो भी कम भी हो जाए स्वाभाविक है कॉमन सेंस है पर्वत ऐसा है ना पर्वत अगर नीचे जाना शुरू कर दे उसका रेडियस भी कम हो जाए ये तो कॉमन सेंस है अब ये जो सांप जो है किसलिए गिरिराज महाराज नीचे जा रहा है पांच साल का अंदर गिरिराज महाराज जमुना गंगा सरस्वती सारे जा रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा अब जो करना है अभी करो उल्लू का मापी रह जाओगे गिरिराज महाराज नहीं कहेगा गंगा जमुना सरस्वती कुछ नहीं रहे सब लुप्त तो रहेगा जो करना है इसी जिंदगी में करके दिखाओ नहीं तो जाओ कुछ नहीं होगा देखो क्या बात और गिरिराज महाराज का जो जो, जो जो साप का प्रसंग है इस बारे में थोड़ा बहुत हम इधर बता दें क्योंकि नहीं बताए तो होगा नहीं पूरा नहीं होता कथा कथा तो बहुत दिन इधर जो है एक दफे पुलस्त ऋषि जो है वो गया उधर वो तुम्हारा द्रोणाचल पर्वत का पास गए अतिथि बना पहले पर्वत भी उड़ता था पक्का था इंद्र महाराज ने वज्र देखे पर्वत का पखा तोड़ दिया तब से उड़ना बंद हो गया पहले पर्वत भी उड़ता था इच्छा करके उड़ के जाता चेतन सत्ता हर वस्तु में है हर वस्तु में चेतन सत्ता है वो लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा इधर जो बात है उधर गए और द्रोणाचल पर्वत उसका वाला आरोती उतारे सम्मान किए बोला भोजन पानी करो रहो और उधर रहे कई दिन उसके बाद जब जाने का समय हुआ उस जाने का समय जो है अभी दक्षिणा देने का बात है दक्षिणा ना दो तो होगा नहीं ना तो दक्षिणा का प्रसंग आया द्रोणाचल जो द्रोणाचल पर्वत जी ने पूछे कि महाराज हम दक्षिणा देंगे आपको बिना दक्षिणा तो होता नहीं आपको दक्षिणा दे देंगे दक्षिणा दे देंगे और दक्षिणा क्या दे बोले महाराज हम जो मांगे आओ वही देंगे बोला हाँ जो मांगोगे वही देंगे और दक्षिणा जब मांगे तो अपना जो लड़का है गिरिराज महाराज को मांगा जैसे नित्यानंद प्रभु तीर्थ आटन नित्यानंद प्रभु को मांगा था कौन ने एक एक विप्रो ने पूरा एक चक्रा जाके हराई पंडित जो है जाके वो ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया साधु का फिर जाने का टाइम में बोले तो दुखिना देना है हमको दुखी ना देंगे आप तो क्या दुखिना बल आपका वो लड़का को हमको दे दो निता, ये निताई ये इसको दे दो हम तीर्थाटन करेंगे सुनते ही अज्ञान होके मूर्छित हो गए मूर्छित हो गया मूर्छित हो गया एक जान से भी ज्यादा इसको मांगा अब क्या करें वादा करके रखा है कि जो मांगे वही देंगे उपाय भी नहीं तो अंतिम में वो लड़का को दे दिया 20 साल तक नित्यानंद बबू तीर्थाटन किए पूरा बलोराम जब तक गौरंग महापो का आविर्भाव का प्रकाश आविर्भाव तो हुआ ही है नित्यानंदो का बाद हुआ है बहुत बाद नित्यानंदो बड़े हैं लेकिन होने का बाद जब प्रकाश किया नित्यानंद बोल गौरंग महापो अपने को तब तो नित्यानंद बहु वृंदावन छोड़ के उधर गए इसका पहले नहीं गया तो ये जो है इधर प्रसंग है ऐसा जो ये मांगा है गिरिराज महाराज गिरिराज उसका पुत्र है अब ये इसको ही देना पड़ेगा तो महाराज कैसे दे एक लड़का है बोला आप बाधा किया है वादा किया तो देना पड़ेगा ना क्योंकि हमारा वाराणसी जहां हम भजन करते हैं वहां कोई पर्वत पर्वत है नहीं तो ये पर्वत को लेकर उधर हम रख देंगे गुफा पे बैठ कर भजन करेंगे आनंद होगा जुमुना पुल वो तो गंगा का किनारे है काशी वाराणसी वहां वाराणसी में हम भजन करते रहते हैं और वहाँ कोई पर्वत वर्वत तो है ही नहीं तो ऐसा करे इसको उठा के ले जाए उधर बैठा देंगे अब उसमें हम बैठ के भजन करेंगे कंदम मिलेगा फल फूल मिलेगा सब आनंद बड़ा भारी चीज मांगा है अब क्या करे मांगने का बाद अब देना ही पड़ेगा लेकिन गिरिराज महाराज जो है बच्चा जो है बच्चा बोले है महाराज आपका साथ जाए लेकिन एक शर्त है आप लेके सीधा चलोगे वाराणसी हमको रखोगे अब बीच में किसी भी जगह रखने का व्यवस्था करो तो हम वहीं रह जाएगा यह सोच के रखो बाद में गुस्सा नहीं करना पूरा सीधा लेके वाराणसी में हमको लेके चलो तो ठीक है अब बीच में किसी जगह रख दिया तो हम वहीं रह जाएंगे हम जाएंगे नहीं हाँ हाँ ठीक है चल कोई बात नहीं मेरा क्या शक्ति का कमी है जो कि पुरुष है श्वमित्र नया स्वर्ग शुरू कर दिया जब इंद्र बोला इधर जगह तिशंको को धक्का दे दे स्वर्ग कर नहीं हम नया स्वर्गो बनाएंगे विश्वमित्र <laughs> नया स्वर्ग शुरू कर दिया अरे महाराज रुको ऐसा करो कि तो अव्यवस्था फैल जाएगा ना तुम एक स्वर्ग बनाओगे वो एक स्वर्ग बनाएंगे जब तब कि इसलिए कि हो बंद करो ये ऐसा ये जो पावरफुल है ऋषि मुनि वो, सा, वो साधारण कुछ नहीं है भले तू बैठ जा इधर हम ले जाएंगे पूरा बैठ जा हाथ पे इतना पावर है जोक के द्वारा ऐसा पकड़ के ले जा रहा है बस पूरा बारह से ले जा के रखे ठाकुर जी का खेल है ये गोवर्धन का गोवर्धन जी का ये धरती पर आना जमुना जी का आना राधा रानी इस जगत में आने सब सब बड़ा सुंदर प्रसंग है किस लिया है गिरिराज सोचे कि महाराज ठाकुर जी जिस प्रसंग हम इस जगत में अवतीर्ण हैं किस लिए आए हम अब वो तो ऋषि ले जा रहा वाराणसी हमको तो रहना इधर वृंदावन धाम ठाकुर जी आएंगे अब ना माने तो साथ दे देगा क्या करे कुछ बोला भी नहीं चुपचाप जाना शुरू कर दिया चलो हाथ लेके अः जाते जाते महाराज एक जाएगा उसका रखना ही पड़ा लोगो शंका गुरुशंक बहुत कुछ है अब ये जो भारी महसूस हुआ थोड़ा उसको एक जगह रखा वो जगह है तो अभी जहाँ है वृंदावन वहां रख दिया रखने के बाद सब क्रियाक्रम करने के बाद बोले चल बोले आप तो नहीं जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे बोले आपका साथ तो बात हुआ था जहां रखोगे वहीं रह जाएंगे जैसे साक्षी गोपाल का साक्षीपाल बोले देखो पीछे मुड़के देखोगे तो वहीं हम रह जाएंगे हम नहीं जाएंगे हाँ हाँ ठीक है चलो न कोई बात नहीं अंतिम में जाके इस ऐसा जगह पर ऐसा जगह पर छोटे विप्रो जो है छोटे विप्रो जो है ऐसा जगह का पीछे मुड़के देखा जहां बोले अंतर में सोचा कि यहां अगर रह जाए तो कोई बात नहीं था तो कोई ये तो आ ही गया पीछे मुड़के देखा गोपाल हंस के रह गया हम नहीं जाएंगे ऐसा ही है तो बाद में ऋषि बहुत गुस्सा हो गया क्यों नहीं जाए बोला आपका साथ तो बात हुआ था आप जहां रखोगे हम तो जाएंगे वहा जाना ही पड़ेगा हम ना हम नहीं जाएंगे हम जाए कैसे जाए बात हुआ जा साथ दे दे तिल तिल करके खय हो जाते तू ठीक है खय हो जाते तो हो जाए ऐसे तिल तिल करके गिरिराज महाराज रोज खय होते होते मान मिट्टी का तला जा रहे है मिट्टी का नीचे जा रहे हैं और गिरिराज का अभी का जो स्वरूप है वो है वो दापर युग में जो था वो तो अवस्था अलग था ऐसा करके ये सब व्यवस्था हुआ तब तो से गिरिराज महाराज तमाम दुनिया को कीपा करने के लिए वहीं रह गए वह रह गया ना तमाम दुनिया को कीपा करने के लिए गिरिराज हर वक्त 2400 घंटा गिरिराज का कोई पर्दा नहीं लगता है। लगता है आपका देखो तो पर्दा लग गया गिरिराज का कोई पर्दा लगता है ओ दिन रात जब भी रात दो बजे जाओ तब तो खुला है लो भोग लगाओ खाओ कुछ भी करो कोई रोक टोक नहीं है ऐसा गिरिराज रात को परिक्रमा करो फिर करो कोई दुनिया में ऐसा व्यवस्था किसी का नहीं है यहां तक कि जगन्नाथ भी थोड़ी देर के लिए बंद होता है जगन्नाथ बंद कम होता है जगन्नाथ का तो खुला सारा दिन खुला जगन्नाथ दारू ब्रह्म ऐसा ही इसलिए आए कि पूरा दिन किपा करे लेकिन थोड़े समय के लिए बंद होता है लेकिन गिरिराज का कोई पर्दा नहीं लगता दरवाजा लिए पर्दा नहीं दिन भर किपा करे सबको परिक्रमा करे सब ऐसा कीपा करने के लिए गिरिराज महाराज इधर पत्थरे विशेष करके गिरिराज महाराज इधर आए क्योंकि ये जो गोपी समन्वित तो वृंदावन है इसमें भगवान श्री कृष्ण का जो पियाजी राधा रानी का जो लीला है राधा गोविंद जी का लीला है ब्रजगोप का ब्रजगोप जितना सारे ब्रजगोपिया है और सारे जितना सारे है ये लीला का पुष्टि के लिए गिरिराज का आविर्भाव लीला का पुष्टि की जब वेणु गीता का चर्चा हो देखोगे हंतायम हंतायमला हरिदास वर जो जद राम कृष्ण चरणो परशो प्रमोदो इत्यादि आएगा बहुत सुंदर हंतायम अदृढ़ हरिदास वर जो जद राम कृष्ण चरणों पर प्रमोद राम कृष्णो अर्थात कृष्ण और राम बलराम इनके चरण के द्वारा एकदम रग रग कहीं भी जाओ गिरिराज में स्पर्श करो कृष्ण बलराम का धूली मिले राधा रानी गोपियों का धूली मिले ऐसा जो गिरिराज है ये गिरिराज का महिमा किसी का हिम्मत नहीं गिरिराज का महिमा बता इसलिए सुखदेव गोस्वामी का विचार है हंतायम हंता हरिदास वर्जो हरिदास वर हरिदास जितना सारे हरि का सेवक मिलता है हरिदास वर्जो हरिदास वर्जो हरिदास हरिदासों में वर्ज है श्रेष्ठ है क्योंकि गिरिराज का सेवा का कोई तुलना होता ही नहीं कभी राधा रानी गोविंद जी गुफा में बैठ के राधा रानी सितार सिखाया गान सिखाई, गोविंद को सहेली को सिखाई ऐसा करके गुफा का अंदर कभी गोचारण हुआ बहुत सारे गुफा तो है कंदमूल है झरना है अब कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा झरना है अपरा की झरना पानी आए और प्यास लगे तो पी लिया थोड़ा ऐसा जो गिरिराज महाराज है इसका बारे में बताया हरिदास वर यो यद राम कृष्ण चरण परशो प्रमोदो मानम तनोति सो गन योर पानियो सुजव सुजव स कंदरोमूल कंदमूल।, कंदमूल खाया है कभी नहीं खाया कंदमूल हम बचपन में खाया एक ऋषि क्या वो साधु है ऋषि तो नहीं है ऋषि तो अलग अर्थ होता है एक हिमालय से एक आया बाबा उन्होंने बेचना शुरू कर दिया काट काट के थोड़ा जैसा है ना न तो केले का जो अंदर का जो खम्बा है वो उसका मापेगी लेकिन इतना मीठा मिश्री से भी ज्यादा इतना मीठा इतना टेस्टफुल ऐसा करके काटते काटते सभी की कहता है पूरा मूल उसको उठा के लाए कंद मूल कंद मूल फल कंद कंदमूल और झरना का पानी सुधा जैसा पानी ऐसा करते करते गिरिराज महाराज जो है कृष्ण बलराम का जितना सारे सखा लोग हैं सखी लोग सबका पूरा दिल भर के सेवा किया गिरिराज महाराज जो सेवा किया वो सेवा तुलना ही होता दिन रात और वही गिरिराज का किनारे पे आ जाओ ना पीछे धरा जाओ थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ बहुत सारे कोई थोड़े से है क्या है उसमें ये गिरिराजी महाराज ये गिरिराजी महाराज का किनारे जो है गिनारी, एक गिरिराजी महाराज का सहारे पे भगवान का रास लीला रहा गिरिराजी महाराज जो है गिरिराजी महाराज का सहारे पे गिरिराज गोवर्धन में एक रास हुआ था एक रास हुआ था ये जो रास आ रहा है ना जोरासार जोराज शरदकालीन रास जो शरदकालीन रास शरद पूर्णिमा में जो रास हुआ था वो शरद पूर्णिमा में जो रास हुआ था वो रास हुआ था जमुना का किनारे जमुना पुलीन गोपेश्वर जी है कि बंसी भट्ट है बंसी भट नाम सुने बंसी भट बंशी बॉड जो है ये बोसीबोर्ड धीर समीर ये जो जगह है यही जगह है वहां भगवान श्री कृष्ण का शारदीय रास हुआ था शारद कालीन रास और ये बसंतकालीन जो रास ये जो अभी जो आए ये जो आएगा अभी जो रास आएगा ना ये ये आपका कार्तिक पूर्णिमा का जो समय है उस समय में रास हुआ था आपका गोवर्धन में बहुत सुंदर कई जगह रास हुआ आप रास का तो पता ही नहीं चलेगा रास रास रास रास क्या चीज चीज है रास मतलब रास मतलब रास। है मतलब मतलब का वितरण यही बहुत गुप्त चीज जो भी है अभी ये जो है गिरिराज महाराज जितना सारे सेवा की है वैसा सेवा अनोखा सेवा तुलना ने अनपेरा अनबेटाइन ऐसा सेवा की और जब कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो अगर पूजा ही करना है तो गिरिराज महाराज का उतारना चाहिए देखो ये कितना सेवा किया ब्रजवासी का कंद मूल है फल मूल और झरना का पानी इतना सा गौ आछूर चढ़ते रहते हैं देखो उस गुफा भी है उसमें आराम करते हैं सब जाके इसका ही पूजा करना चाहिए देखो इसके लिए ये पर्वत जो है मेघों को आकर्षण करके ले आते हैं इसके लिए बारिश होता है देखो ब्रजवासी का कितना सेवा किया पूरा ब्रजभूमि का, पूरा पूरा ब्रजभूमि का गिरिराज महाराज प्राण है इसी के सहारे राधा कुंड सैम कुंड सब तो इसी के सहारे उद्धव कुंड सब तो गिरिराज महाराज जो है पूरा ब्रजभूमि का प्राण है इसका पूजा करोगे नहीं पिताजी तब जब बोले देखो तो कैसे पूजा करे बोले कुछ नहीं है जितना सारे आपका आयोजन व्यवस्था हुआ हो चुका है ये सारे जो है दूध घी माखन खीर पूरी कचौरी जो कुछ भी हुआ है आपका सारे सामान लेके अब चलो और गिरिराज महाराज के सामने धर दो और गिरिराज महाराज को पूजन करो योग्य करो पज पूजन करो भले लाला ने ठीक क्यों है लाला ठीक बोला और चलो हम लोग गिरिराज का ही पूजा करें कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ना तो तमाम जितना सारे चीज है रस, सा, सारे चीज है सब व्यवस्था जितना बन चुके हैं सारे लेकर गिरिराज महाराज का सामने जाकर गिरिराज महाराज जी का सामने जाकर गिरिराज महाराज जी का सामने जाकर रख दिया सारे व्यवस्था मुखार गिरिराज महाराज जी के सामने रख दिया सारे जितना सारे हजारों व्यवस्था व्यवस्था करने के बाद पूजन वो सब कुछ हुआ या जो कुछ भी इसके बाद क्या हुआ एक आश्चर्य विषय हुआ पहले ब्रजवासियों ने देखे जो गिरिराज स्वयं सब भोजन कर रहे है मुखारा बिंदु पे मुखारा बिंदु पे देखा सब जितना सर ब्रजवासी है सब गिरिराज महाराज स्वयं खा रहे हैं है हाँ। आनोर नाम ऐसा हुआ आनो और और कुछ है तो लाओ और कुछ है तो लाओ हम तो खाएंगे जैसे चौथ महाप्रभु का लीला में हुआ था ना अष्टपोहर पोहर पूरा एकदम स्वरूप बना के बैठे कौन क्या लाते हो लाओ कलसी दे दूध लाए ला जो जो कुछ भी लाए ला किसका पास क्या है ला विशंभ बैठा था लीला हुआ और का लीला कोई कुछ भी लाए जगन्नाथ भी ऐसा लीला करता है इधर तो विचार रहता है ना लेकिन जगन्नाथ जब रथ यात्रा रथ यात्रा जगन्नाथ का नाम ही इसलिए हुआ पथित पावर जगन्नाथ का नाम ही पथित पावन इसलिए हमारा शास्त्रों में लिखा हुआ है रथारूढ़म वामनम दृष्टा पुनर्जन्मन नवी द्वाते रथ में आड़ूढ़ जगन्नाथ को दर्शन अगर कोई करे अंतर से उसका पुनर्जन्म नवित है पुनर्जन्म नहीं होगा ऐसा नियम है जितना सारे लाखों लाखों आदमी आता है जब बलगंडी पहुंचता है मतलब वो गुंडीचा मंदिर का बगल में रथ उस समय जितना सारे ध्वनि दरिद्र गोरी जितना भी नीचा खनदान का उस समय जगन्नाथ कोई नियम नहीं जगते कोई भी है ठाकुर जी को हाथ में लेके ले, ले जगन्नाथ खा भोजन करा दिया ऐसा करके जो कुछ भी लाए सब ठाकुर जी से करते नियम है इधर गिरिराज महाराज पूरा स्वरूप पकड़ के पूरा सब खा रहे बड़ा आनंद हुआ ब्रोजबा देखो इसको देखने इसको देखने में हमारा लाला जैसा है ना पर बोरा तो है देखने में तो हमारा लाला जैसा ही है वो तो देखो कितना सुंदर वो एक ही तो है एक ही तो वही तो कृष्ण है देखने में एक ही है बोलता देखो लाला खा रहा है लाला तो खड़ा हुआ इधर वो खा रहा है के? सारे खा लिया और कुछ है तो और कुछ है तो लाओ सब बोल के और मांगा और कुछ है तो इसे इससे आनोर नाम पड़ा इधर जो है विचार करके पूरा गिरिराज महाराज का पूजन किया सब कुछ हो गया भोग लगाया उसके बाद जितना सारे ब्रजवासी है ब्रजवासी लोगों ने प्रसाद पाया प्रसाद औदि लगा के फिर परिक्रमा शुरू किया गिरिराज महाराज का लिखा हुआ है ऐसे तो विधि मार्ग में जाओ तो ऐसे गिरिराज परिक्रमा में भोजन नहीं करना चाहिए नहीं क्योंकि गुरु जी बताते थे शास्त्र में है गिरिराज का परिक्रमा अर्चन भक्ति का अंग है अर्चन भक्ति में अगर पहले खा लो तो अर्चन नहीं होगा अर्चन नहीं होता कभी भी अर्चन जो अर्चक है जो अर्चन करे कोई भी मानव अर्चन करे वो भी बिना खाए करे अगर थोड़ा पानी पानी भी पिए तीन साढ़े तीन बजे तो हमारा हिसाब को होता नहीं तो ऐसा है कोई खाना पीना उचित नहीं तो हमारा गुरुजी जितने भी जिंदगी में जितना गोवर्धन परिक्रमा किए हैं सारे बिना खाए वृद्ध अवस्था एकदम नब्बे साल का उम्र एक सौ दो एक सौ दो सौ साल तक प्रकट बिहार किए लेकिन बिना खाए लेकिन विधि मार्ग दिखाया गुरुवर्ग इच्छा करके कि ये लोग विधि मार्ग का नहीं है फिर भी इच्छा करके विधि मार्गो को स्थापन करने के क्योंकि बद्ध जीव जो है कुछ भी करेगा बद्धोजी उसको समझाने के लिए इच्छा करके विधि मार्गो रथ स्वाधीनता रत्नदाने राग मार्ग कराए प्रवेश विधि मार्गो इच्छा करके बोलो मन करना मन करना की विधि मार्ग जो है ये गुरुवर्गो सारे प्रभुपाद से लेकर भक्त ठाकुर सारे विधि मार्गो का प्रवर्तन रखा इच्छा करके क्योंकि विधि मार्गो जो रथ है और अपराकित गुरु वैष्णव जो है जो है हमारा ये भजन करते करते रागमार्ग का प्रवर्तन स्वयं हो जाए रागमार्ग का जो प्रवर्तन है अपने आप आ जाएगा करते-करते इसमें जोर जबस्ती नहीं करना है जोर जबस्ती करो तो उल्टा जोर जबस्ती नहीं करना चाहिए इसलिए इच्छा करके इसलिए इच्छा करके गुरु जी लेकिन भागवत में लिखा हुआ है भूतवा भोजन आदि करके और अलंकार नया का प्रसप कर पूरा गाते गाते करते-करते पूरा गिरिराज महाराज का परिक्रमा किया जितना सारे सब कुछ है किया अभी हमारा ये जो गौड़ीय समाज में जो अन्नकूट विधि अन्नकूट का जो प्रवर्तन है वो कैसे वह ये जो गिरिराज महाराज का जो अर्चन है इतना सारे भोगराग का व्यवस्था ये हमारा पुरिपाद जी जो हमारा गौड़ संप्रदाय का जाने माने मूल है माधविंद प्रीपाद जी हम बताए थे पहले पहले बताए थे ये पुरिपाद वृंदावन में गोवर्धन का किनारे गोविंद कुंड उधर बैठ के नाम कर रहा इससे गिरिराज महाराज जो है गिरिराज महाराज का तट पे तो जो गोपाल है आके माधवेंद्रपुर जी को साक्षात एक लोटा खीर देके गए तुम खाते क्यों नहीं हो मांगते क्यों नहीं हो ये लोटा एक लोटा दूध खीर ले लो इसको पी कर रख देना हम आके ले जाएंगे वो जो गोपाल जी है वो बिचारा उन जानते नहीं है अज्ञान है क्या करे ठीक है, तो है गिरिराज महाराज का किनारे माधव बिंदुपात बैद के नाम कर रहे थे इसी समय गोपाल साक्षात गोपाल सिन्हा जी गिरिराज धरण जो है साक्षात आके जिन्होंने गिरिराज को उठाया था इस प्रसंग को पहले कर ले उसका बाद हम बोलेंगे जे कैसे इंद्र महाराज क्रोधित हुआ आप को कितना कष्ट दिए इसका बारे में चर्चा होगा इसका बारे में चर्चा होगा तो माधवंदपुरी बात का पास गोपाल जी स्वयं आए स्वयं आके खीर दूध देखे गए एक लोटा दूध पीके लोटा को रख दिए और गोपाल आए नहीं अंतिम में सपने में आकर बोला कि हम स्वयं तुम्हारा पास गया था तुम मेरे को समझ नहीं पाए माधवबंदी पर रो के एकदम मूर्छित होके गिर पड़ा साक्षात कृष्ण आया गिरिराज धरम गोपाल हम समझ नहीं पाए हाय हाय हाँ। बोल के रो पड़ा उसके बाद सपने में बोला सपने में तो बोल दिया दे देखो हम है ये जो जंगल है इस जंगल का अंदर ये जो हम श्रीनाथ गोपाल जो है हम इस मूर्ति हमारा है उसको निकालो अंदर से निकाल के मेरा पूजा का व्यवस्था करो गोवर्धन के ऊपर लेके आदेश किया तो फिर ब्रजवासी को सुबह इकट्ठा किया इकट्ठा करके सब समझाया कि ठाकुर जी सपने में आए इधर गिरिराज का ऊपर हमको ले चलो ठाकुर जी बोला और पूरा लेके उसको ब्रजवासियों को लेकर पूरा जंगल साफा करके पूरा उठाकर ये जो सिन्हा जी महाराज उसको ऊपर रखा राख उसका अभिषेक हुआ बहुत सारे बात है हम संखेप में कह रहे हैं अभिषेक होने का बहुत सारे गोविंद कुंडो का पानी है ये गोविंद कुंडो का पानी कहां से आविर्भाव हुआ गोविंद कुंडो का पानी जो है इसके द्वारा आकाश गंगा का पानी वो इरावत लाए थे जब इंद्र अपराध किया सुशंगा आए छोटे से हम संक्षेप में बताएंगे क्यों समय नहीं है इसमें क्या हुआ वही पानी जो है वो गोविंद कुंड में है गोविंद गुंडो का पानी सारे क्या की उस देखे अभिषेक हुआ अभिषेक होने का बाद फिर ब्रजवासियों ने हजारों हजारों ब्रजवासी आए और जितना सारे खीर पूरी मलपुआ जितना सारे है गिरिराज महाराज का सामने भोग लगा दिया लगा के इतना बड़ा उत्सव किया वो अन्नकूट हुआ अन्नकूट का उत्सव ये अन्नकूट का जो परंपरा हमारा अभी तक चल रहा है इतना बड़ा उत्सव हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता इतना बड़ा उत्सव हुआ आसारे गोपाल जी ने उसी टाइम में माधविंदपुरी जी देखा जितना सारे भोग लगाया गया राशि राशि चाह अन्न है रोटी है पूरी कचोरी सब गोपाल खा रहा है। माधविंदपुर बात देख रहे हैं किसी का हिम्मत नहीं देखे देखे गोपाल साहब बहुत दिन एर खुदाए बहुत दिन गोपाल खाई लो खा रहा है, लेकिन उसका जो अमृतमय हस्त्र है उसका स्पर्श से जहां का तहा वही पूर्णो वस्तु जो है भगवान उसका साथ संजोग हो तो पूर्ण ही रह जाता पूर्णो से पूर्ण लिया जाए तो पूर्ण ही रह जाए तो ऐसा है कीपा करके ये है आपका अन्नपूट का उत्सव आज आप मना रहे हो गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा उत्सव विशेष करके गिरिराज का महिमा ये सब अभी जो है इंदो महाराज बड़ा गुस्सा हो गया इंद्र महाराज के इतना क्रोध आया इंदो महाराज गाली देना शुरू कर दिया क्या इतना हिम्मत है हमारा अर्चन बंद कर दिया है इंद्र बड़ा गुस्सा हुआ बोले ये पूरा पुर, ब्रजवासी को हम एक सबक सिखाएंगे ऐसा शिक्षा दे देंगे वो लोग जिंदगी भर याद रहे बोल के क्या क्या की इंदो महाराज ने बुलाया जितना सारे प्रलय का समय प्रलय का जब प्रलय आते हैं प्रलय का समय बारिश होता है प्रलय का बारिश सारे पृथ्वी डूब जाता है तो प्रलय का समय जो मेघ है उसका नाम है संवर्तकम गणम सर्व गणम संवर्तकम संवर्तकम नामो मेघानम च अंतकारिनम जो सब दुनिया को नाश करने वाला जो मेघ है इंद्र प्रचोदयत क्रुद्ध बाक अहेशम हम मान्य गुस्सा होके सारे ये सब मेघों को बुलाया और बारिश करना शुरू कर दिया और गाली दिए ये काल का बच्चा है कृष्णो इसका बातों में आकर भड़का में आकर और ये पागल सब प्रजवासी है हमको टाल दिया हमारा पूजा नहीं किया हाय हा बोले बोले गाली दे दी दे, गाली देना शुरू कर दिया बोले कृष्ण को गाली दिया ये बाचाल है ये है, ये स्तब्ध है है पंडित मानिनम कृष्णम मर्तम उपाश्रित गोपामे चक्रु अप्रियम कितना गाली दिया बोले देखो पहले बोला बाम बाचाल बात ज्ञम पंडित मानिनम है ये कृष्ण मर्तम इतना सारे गाली दिए कृष्णम मर्तम उपाश्रित्व गोपा में चोकूर भागवत में प्रसंग आता है जो शिशुपाल जिसका नाम पशुपाल बोला गया मजा करके ये शिशुपाल कृष्ण को गाली दे रहा है स्वभाव में बेटा कोई जन्म का कोई ठीक नहीं है बेजन्म है इसका पूजा करे पहले इसका बेजन्म है इसके जन्म का कोई ठीक नहीं है गाली दे रहा है सिसुपाल तो सिसुपाल तो गाली दे ही रहा है लेकिन सरस्वती जो है सुधा सरस्वती सुद्धा सरस्वती उसका जवान पर बैठ कर उसका स्तुति कर रहा है वो जो बोलो में है गाली दिया लेकिन विचार करो तो इसमें सरस्वती जो है सुद्धा सरस्वती उसका प्रशंसा कर रहे है प्रशंसा नहीं किया किसको तो आ कि कोई जन्म है गाली दिया तो वो गाली दे रहा है ये प्रशंसा हो रहा है इधर भी देखो बाचाल बोल दिया बाचाल तो विष्णु विश्वनाथ चकोद में सुंदर व्याख्या किया देखो बाचा करती अलम वेदो प्रवर्तकम इति वाचाल कितना सुंदर व्याख्या हुआ जिन्होंने तमाम दुनिया का जो सार है वेद वेदांत आदि सारे प्रवर्तन करिया दुनिया के लिए बाचा करती अलम वेद प्रवर्तकम इति बाचालम तो ठीक ही बोला तो बाचाल बोला ली दिया तो प्रशंसा हो गया बालिसम हाँ। बालिस बोला पर उसके बाद स्तब्ध बोला ये जो दो है उगो है अग्गो मतलब जिसका आज दुनिया में जानने का कोई शेष नहीं रह गया क्या जाने कृष्ण जो कुछ भी जानने का है सब कृष्णों का अंदर है वो जानने का और कुछ शेष नहीं है ऐसा करके अस्तब्दो इसका व्याख्या किया किस्नो किसका स्तुति करे किस्णो तो इच्छा करके गुरुजनों को दंडवत करते हैं लेकिन किसको किस्नो किश् का बंधनीय कुछ है मेरा बात समझ में नहीं आता ष्णों का बंधनियों तो कोई नहीं है दुनिया में कोई ऐसा नहीं कृष्णों का बंधनियों लेकिन किसो इच्छा करके इसको गुरु मानता है इसको बाबा मानता है मां मानता है इच्छा करके तो बंधनियों जो है बंधनियों का अभाव है बंधनियों कोई नहीं है कृष्णों का इससे देखो ये जो गाली दिया है ठीक ही है स्तब्दों ओगो का व्याख्या किया बालिश बालिस बोला ये बालिस का धारा जो है ये बच्चा गांव भी रहता है दिखाता नहीं किसी को सारे ज्ञान अंदर अंदर में भरा हुआ है कृष्णम स्नम बंदे जगत अनंत ज्ञान का जो भंडार है सारे कृष्ण है दुनिया में डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुनिया में जितना सारे ज्ञान विज्ञान है अपरागित जगत में जितना सारे विषय है सारे कृष्णों का अंदर है किसों का बाहर है क्या इसे शास्त्र में विचार हुआ है जिसको जानने का बाद और जानने का कोई शेष नहीं रह जाता है इसका नाम है परोतत्व है जस्मिन ज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवती जिसको जानने का बाद और जानने का कोई शेष नहीं है बस सब शेष हो गया क्योंकि सारे नॉलेज जो है ज्ञान है द ओनली सोर्स ये सोर्स से सवार सोर्स क्यों जान लिया तो हो गया जानने का तो दरकार नहीं है हैं? ऐसे तो हमारा एक एक ब्रांच में कितना सारे स्टडी हो रहा है एक एक ब्रांच एक एक विषय के ऊपर कितना सारे वो विचार करोगे तो न्यूटन तो बोला हम तो ज्ञान का सागर में खगर ज्ञान सागर किनारे के किनारे खड़ा हो गया दो चार पत्थर उठाया और कुछ नहीं या तो लेकिन ये विज्ञानों को जो रिसर्च है इसमें क्या फल हुआ बोलो बाद में न्यूटन का भी थ्योरी बेकार है पहले हम लोग करता था बोले ये अभी नहीं चलेगा नया थ्योरी आएगा बोले ये सब बेकार पहले तो बोला नहीं बेकार नहीं किया मैथमेटिक्स किया सब कुछ किया अब बोलते हैं ये सब नहीं चलेगा स्ट्रेट लाइन का जो डेफिनेशन दो पॉइंट को जोड़ दो आप बोलता है ना स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन ऐसे चलेगा नहीं अब पेंसिल रे दे बोले टॉर्च लगा के बोले एक पेंसिल रे ये हो सकता पहले हम लोग पूछा जिसका लेंथ है ब्रेथ नहीं है तो साइंटिस्ट वो बाद में विचार हुआ नोट पॉसिबल नॉट एट ऑल जिसका लेंथ है उसको ब्रेथ कम से कम कुछ ना कुछ रहेगा ही तो आपका बातें बेकार है तो स्टेट लाइन का एडवेशन हुआ नहीं था बाद में क्या हुआ बोले रे देकर बोले ये एक एक पेंसिल रे तो ऐसा एडवांस विचार आपका सब साइंस का विचार ये लेकिन साइंस का भी से जहां तक जाए इसका एक लिमिट है कुछ नहीं कर सकेगा तो जस्मिन ज्ञात्य स्वरम इदम विज्ञात भवती जस्मिन प्राप्ते स्वरवम इदम प्राप्त भवती जिसको प्राप्ति करने का बाद तुम अमृतमय हो जाओगे और कुछ चीज प्राप्ति करने का वासना शेष नहीं रह जाएगा हृदय में उसका नाम है भगवत प्रीति भगवत प्रेम इसी कोई चैतन्य महाप्रभु पंचम पुरुषार्थ बताए है ना पंचम पुरुषार्थ इसका लिए महाप्रभु बहुत सारे बात बता हम चर्चा करेंगे अभी जो इंद्र है गाली दिए बहुत कृष्ण मर्तम उपाश्रित मर्तो लीला तो कर ही रहे कृष्ण का अगर मतलब मर तो मर्तो लीला तो कर ही इच्छा करके तो ठीक है मर बोल दिया गाली गोपा ये सब गोप गोप गोप सब जो है हमारा अप्रिय किया हमारा अर्चन बंद कर दिया इतना दिनों से इंद्रोजाग हो रहा है, कितना हिम्मत है हम, दिखाएंगे, ऐसा करके बोले तो बारिश अब को बुलाया। आ जाओ, बारिश डालो इसमें। पूरा तमाम करो करके इंद्र जी महाराज गुस्से के द्वारा वज्र भज, है ना वज्र लेके उतारा ऊपर से आया एकदम वज्रो लेके हाथ में बज्र है हम खत्म कर देंगे बल्कि जिस जगह इंद्र महाराज लैंड किया हमारा प्लेन लैंड करता है ना वैसा इंद्र महाराज जहां लैंड किया वो जगह का नाम है बहेज बहेज गांव हम चौरासी करते रहते हैं जंगल में वो जा गांव का नाम पड़ गया बहेज, हैं, बहेजर लेके इंद्र जी महाराज उधर पधारे, उसका नाम लैंड किया पहले और उसका बाद आदेश किया मारो सब खत्म करो जब ऐसा बारिश शुरू किया तो नंद नंदो उपानंदो सब बोले लाला तेरे को बताया था पहले ही ये होने वाला है गुस्सा हो जाएगा अब क्या करे तू ही समझे तू ही और बोझ अब अब शुरू हो गया थे कितना बाड़ी सब तो मारा जाए सब सारे बोझ किसी किसे चिंता मत करो हम है ना तू क्या करेगा कहा पांच साल सात साल का लड़का है तू क्या करके रहेगा तू क्या करे गो बोला हम करे कोई चिंता मत करो चलो जितना सारे गौ बछरा है संसार का जितना सब लेके चलो कहाँ चले पर हम गिरिराज को गिरिराज का गुरिराज को उठाएंगे छत्ती बना देंगे बारिश हो रहा है ना छत्ती बना दिया तो ये जो ब्रज ये जो तुम्हारा सखा है दो चार सखा का मंगल तो बहुत मजा करते रहते हैं मधुमंगल सीधाम वो मजे में आगे गिरिराज को उठाए है बड़ा गिरिराज बोले मा हम उठाएंगे चल बोल के ऐठा पेठा गाँव को गए एटा बेटा जो, तो जो इतना बड़ा पेड़ है इसको पकड़ के घुमा सकता तब तो सोचे कि गिरिराज उठाए, छोटा सा काम करके दिखा तो लाला ने लाला बोला ही, तो छोटा मोटा काम है ठीक है घुमा देते बोले वृक्षो के ऐसा लिंगन किए ऐसे मोचोड़ दिए अभी वो वृक्षो जो है ऐसा मोच खाके रहा अभी भी है उसका काटा हुआ अंश उस। उसका नाम है एठां और पेठा नाम है जहां रासलीला करते करते एठा पेठा एक ही है बाजू में अगल बगल में चंदो सरोवर और छोड़ के दो किलोमीटर और जाना पड़ता वहां जो ये जो पेठा है उसका अंदर में नारायण स्वरूप इच्छा करके ना चतुर्भुज करके बैठे थे रासलीला से अंतोधन उसका प्रसंग हम बाद में बताएंगे और चार हाथ पकड़ के बैठा था दो हाथ राधा रानी को देख के अंदर कर लिया उसका नाम पेठा पैठा हो गया पेठा। तो बोले लाला का तो बहुत शक्ति है तो लाला हमारा जो दोस्त है गोपाल गिरिराज ये जो हमारा कृष्ण कृष्ण बोले ठीक है तुम लोग ठरा हो गया धीरे धीरे नीचे में गया नीचे में जाके गिरिराज को ऐसा करके ऐसा करके उठाया जैसे बच्चा लोग खेलता है ना ऐसा करके उठाया उठ के ऐसा रखा सब ब्रुजवासी के बोले सब अंदर आ जाओ सब अंदर आ जाओ इतना लंबा चौरा गिर गया सारे ब्रजवासी इतना गौ बछरा लेके सारे उधर आ गया अब इधर जो आ गया इधर आने का बाद वो बारिश तो होते रहे बारिश का बंद नहीं है ये बारिश का पानी कहाँ गया लोग पूछता है महाराज इतना बारिश हुआ ये बारिश का पानी कहाँ गया भले अगस्त मुं पी लिया था बहुत सारे प्रसंग इसके बारे में ऐसा करके पी लिया था वो अगस्त बड़ा पानी का पियास लगाता है पूरा पी ऐसा ठाकुर जी का इच्छा है ये जो पानी है बरसा बरसते रहे और सात दिन सात रात जो ब्रजवासी है ब्रजगोपी है जितना सारे पिता माता गो बा सारे एक जगह कृष्ण बीच में है और सारे ब्रजवासी देख रहे हैं सारे ब्रजवासियों के हृदय में हम चर्चा करेंगे दसव कर तो अभी तो समय हो गया वो तो आरती करें ब्रजवासियों के हृदय में ये इच्छा हुआ कि ऐसा दिन ठाकुर जी हमको दे दे जिसमें कृष्णों को दर्शन करने के लिए कोई छेद ना आ जाए समझा मेरे बात कंटिन्यूअस दर्शन हो सके ठाकुर जी ऐसा व्यवस्था कर दे कि कृष्णों को कृष्ण गौ चरण में चलाया जाता जा जा जा, दर्शन नहीं होता कभी हम घर चले जाते जा जा जा। ऐसा व्यवस्था कर दे कि कंटिन्यूअस रात दिन कृष्ण का दर्शन हो जाए ब्रजवासी का ये जो पूर्ति है इच्छा इच्छा पूर्ति के लिए इंद्रो का जो बदमासी है ये, ये, ये तो बदमाशी है ही है लेकिन ब्रजवासी के लिए एक आनंद का प्रसंग बन गया इससे इंद्रो का जो क्षमा प्रसंग है आए इंद्र का जो का का प्रसंग है देखोगे ऊपर कृष्ण जल्दी संतुष्ट हो गया कि ब्रह्मा का ऊपर जल्दी संतुष्ट नहीं हुआ किस कारण क्या इंद्रो बदमाशी इंद्र तो किया है लेकिन ये बदमाशी का दारा ब्रजवासी का इच्छा का पूर्ति भाई इससे कृष्ण किछन का कृष्ण को जल्दी क्षमा कर दिया जा इसका स्तुति कम है इस प्रसंग हम विचार करेंगे आप छोटी सी समय में किया आप लोगों का भूख लगा होगा फिर उसका होगा, हम कहाँ जाए हम बोलते रहे तो चलते रहेगा विचार हम ताम दृढ़ हरिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण परशो प्रमोदो मानम तनो तिर तन पानियो कंदो कंद मोलई बाछ पदुर्वश की बाइसपति तान पावन वैष्णव्यो नमोन